क्षेत्रियोंपनिषद शांकर भाष्य भृगु भृगुवल्ली अष्टम अनुवाक अन्न का त्याग न करना रूप व्रत तथा जल और ज्योति रूप अन्न ब्रह्म की उपासना को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन अन्नम न परिचक्षित आपो वान्नम ज्योतिरन्नासु ज्योति प्रतिष्ठ ज्योतिष प्रतिष्ठ तदेत मे साया सैदे प्रतिष्ठि वेद प्रतिषति अन्नवा भवति महान भवति प्रजया पशु भी महान कृत्याम अन्न का त्याग न करे यह व्रत है जल ही अन्न है ज्योति अन्नाद है जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योति में जल स्थित है इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है अन्नवान और अन्नाद होता है प्रजा पशु और ब्रह्मतेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है अन्नम न परिचक्षित नरिहरेत तद्व्रत पूर्ववत्तुत्यर्थम तदेव शुभाशुभकल्पनया कल्पनया स्तुत महीकृत अन्न सियात एवं यथोक्तम उत्तरषु अवापो वाम अन्न मत्यादि योजना का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग न करे यह व्रत है यह कथन पूर्ववत स्तुति के लिए है इस प्रकार शुभाशुभ की कल्पना से उपेक्षा न किया हुआ अन्न ही यहाँ स्तुत एवं महिमान्वित किया जाता है तथा आगे के आपो वा अन्नम इत्यादि वाक्यों में भी पूर्वोक्त अर्थ की ही योजना करनी चाहिए इति भृगुवल्या भृगुवल्याम अष्टमोद अणुवाक नवम अणुवाक अन्य संजय रूप व्रत तथा पृथ्वी और आकाश रूप अन्य ब्रह्म के उपासक को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन अन्न बहुकुत तद्रत पृथिवीवा अन्न आकाशोन्ना पृथिव्याकाश प्रतिष्ठितः आकाशे पृथ्वी प्रति तदेत मे प्रतिष्ठित सात मे प्रतिषिम वेद प्रतिषति अन्नवा भवति महान भवति प्रजया पशु ब्रह्मवर्च से नहान कृत्याम अन्न को बढ़ावे यह व्रत है पृथ्वी ही अन्न है आकाश अन्नाद है पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी स्थित है इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है अन्नवान और अन्नाद होता है प्रजा पशु और ब्रह्मतेज के कारण महान होता है तथा कार्तिक के कारण भी महान होता है कीर्ति के कारण भी महान होता है अपसु ज्योतिज्योतिषो अन्नाद गुण नोपासक बहुकर्णम भ्रत पूर्वोक्त अपसु ज्योति आदि मंत्र के अनुसार जल और ज्योति की अन्न और अन्नाद गुण से उपासना करने वाले के लिए अन्न को बढ़ाना व्रत है यह बात इस मंत्र में कही गई है एति भृगुवल्याम नवमों अन्वाक दशम अनुवाक गृहागत अतिथि को आश्रय और अन्न देने का विधान एवं उससे प्राप्त होने वाला फल तथा प्रकारांतर से ब्रह्म की उपासना कवर्ण न कस्न न कंचन वस्तु प्रत्याचिती तद्व्र तस्माकया चया ब्रह्मयाराध्य स्म अन्न मैं चक्ष मुख राध मुखते अन्नमते एतव मध्यनम मध्यस्मा अन्नग्राध्यवा अनोनगम राधम अत अन्नमध्यम वेद क्षेम की वाची योगक्षेम इति कर्मेति प्राणपान कर्मेटस्तोर गतिदो विमुक्ति पाय मनुषि अथ दावी तिपृ तिप्तिवृष्टौ बल मत विद्युते यश इतिशूष ज्योति नक्षत्रु प्रजातीरा मृत आनंदुपस्थे सर्विद्या तत्तिष्ठेत प्रतिष्ठा तन्मुपाशीता महां भवती तन्मनुपाशीता मनवान्वती तन्नमीता नम्य काम तद्रेपाशीता ब्रह्मण्ब परिमर परमरुपाशित परे न मियंत दुसंत सपत्ना परियय प्रिया भ्रातृव्या अपने यहाँ रहने के लिए आए हुए किसी का भी परित्याग न करे यह व्रत है अतः किसी न किसी प्रकार से बहुत सा अन्न प्राप्त करे क्योंकि वह अन्नोपासक उस गृहागत अतिथि से मैंने अन्न तैयार किया है ऐसा कहता है जो पुरुष मुख्यतः प्रथम अवस्था में अथवा मुख्य वृत्ति से यानी सत्कार पूर्वक सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मुख्य वृत्ति से ही अन्न की प्राप्ति होती है जो मध्यतः मध्यम आयु में अथवा मध्यम वृत्ति से सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम वृत्ति से ही अन्न की प्राप्ति होती है तथा जो अंततः अंतिम अवस्था में अथवा निकृष्ट वृत्ति से सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट वृत्ति से ही अन्न प्राप्त होता है जो इस प्रकार जानता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है अब आगे प्रकारांतर से ब्रह्म के उपासना का वर्णन किया जाता है ब्रह्मवाणी में छेम, अर्थात प्राप्त वस्तु के परिरक्षण रूप से स्थित है इस प्रकार उपासनी है योग क्षेम रूप से प्राण और अपान में कर्म रूप से हाथों में गति रूप से चरणों में और त्याग रूप से पायु में अर्थात उपासनी है यह मनुष्य संबंधी उपासना है अब देवताओं से संबंधित तब उपासना कही जाती है तृप्त रूप से वृष्टि में बल रूप से विद्युत में यश रूप से पशुओं में ज्योति रूप से नक्षत्रों में पुत्रादि प्रजा अमृतत्व और आनंद रूप से उपस्थ में तथा सर्व रूप में आकाश में ब्रह्म की उपासना करें वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा अर्थात आधार है वह भाव से उसकी उपासना करें इससे उपासक प्रतिष्ठावान होता है वह मह अर्थात व्याहिति और तेज है इस भाव से उसकी उपासना करें इसके उपासक महान होता है वह मन है इस प्रकार उपासना करें, इससे उपासक मानवान अर्थात मनन करने में समर्थ होता है वह नमः है इस भाव से उसकी उपासना करें, इससे संपूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं वह ब्रह्म है इस प्रकार उसकी उपासना करें, इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है वह ब्रह्म का परिमर अर्थात आकाश है इस प्रकार उसकी उपासना करे इससे उससे द्वेष करने वाले उसके प्रतिपक्षी मर जाते हैं तथा जो अप्रिय भ्रातृव्य अर्थात भाई के पुत्र होते हैं वे भी मर जाते हैं वह जो कि इस पुरुष में है और वह जो इस आदित्य में है एक है तथा पृथिव्या काशोपा पासको वसती निमित्त कंचन कंचीदपि न वसत्यर्थ मागतम न निवार्ये वासे चत्ते दत्ते व्यसन दातव्य तस्माया तस्माद्या च विधिया येन कहेण बहुन्न प्राप्या बहुवन्न संग्रह क्या तथा पृथ्वी और आकाश की अन्न एवं अन्नाद रूप से उपासना करने वाले के यहाँ रहने के लिए कोई भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं करना चाहिए अर्थात अपने यहाँ निवास करने के लिए आए हुए किसी भी व्यक्ति का वह निवारण न करे जब किसी को रहने का स्थान दिया जाए तो उसे भोजन भी अवश्य देना चाहिए अतः जिस किसी भी विधि से यानी किसी न किसी प्रकार बहुत सा अन्न प्राप्त करे अर्थात खूब अन्न संग्रह करे यशमा दन्नवंतो विद्वांसोभ्याजाना संसिद्ध अस्मा अन्नमित्या चक्षते न अन्न मचक्षसे नास्ती प्रत्याख्या कुर तस्माच्च हेतु प्राप्याद पूर्वण संबंध यथा महात्मच्यलम प्रयक्ष तथा तत्लवे प्रत्युपनमते कथम तदाह क्योंकि अन्नवान गण अपने यहाँ आए हुए अन्नार्थी से अन्न तैयार है ऐसा कहते हैं अन्न नहीं है ऐसा कहकर उसका प्रत्याग नहीं करते इसलिए भी बहुत सा अन्न उपार्जन करे इस प्रकार उसका पूर्वाक्ष संबंध है अन्न अब अन्नदाता का महात्म कहा जाता है जो पुरुष जिस प्रकार और जिस समय अन्न दान करता है उसे उसी प्रकार और उसी समय उसकी प्राप्ति होती है ऐसा किस प्रकार होता है सो बतलाते हैं एक तद्वा अन्न मुख तो मुख्य प्रथमें वैसी मुखिया वा भृत्या पूजा पुरम अभ्यागतनाथने राधम संसिद्धम प्रयक्षीति तस्य किं क्यशेष तं फल सैद्तिच्य मुख्य पूरे वयसी मुखिया वह वृत्स्मा अन्नायान्न आध्यते युपतिषत एवं मध्य तो मध्यमें वसी मध्यमेन चोपचारेण तथात वी जघन्योपचारे परीभवेन तथैवास्म राध्यते संसिध्यत्यत्नम जो पुरुष मुख्यतः मुख्य प्रथम अवस्था में अथवा मुख्य वृत्ति से यानी सत्कार पूर्वक राध्य अर्थात सिद्ध अर्थात पक्व अन्न को अपने यहाँ आए हुए अन्नार्थी अतिथि को देता है यहाँ प्रयक्षति देता है यह क्रियापद वाक्यशेष अनुरक्त अंश है उसे क्या फल मिलता है तो बतलाया जाता है इस अन्नदाता को मुख्यतः प्रथम अवस्था में अथवा मुख्य वृत्ति से अन्न प्राप्त होता है अर्थात जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार प्राप्त होता है इसी प्रकार मध्यतः मध्यम आयु में अथवा मध्यम वृत्ति से तथा अंततः अंतिम आयु में अथवा निकृष्ट वृत्ति से जाने तिरस्कार पूर्वक देने से इसे उसी प्रकार अन्न की प्राप्ति होती है यह एवं वेद स एवं अन्न यथोक्तम महात्म वेद च फलम् तस्य तस् फलम् फल उपनते जो इस प्रकार जानता है जो इस प्रकार अन्न का पूर्वोक महात्म और उसके दान का फल जानता है उसे पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है इधानी ब्रह्मण उपासन प्रकार उच्य क्षेम की छेमो क्षेमो ना नामोपत्त परिक्षण ब्रह्मवाची क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित इति योग पादानम् तो योगक्षेम योगोनुपात योगक्षेम प्राणपान सतोतो यद्यपि तथापि न प्राणपान्ताव किंत ब्रह्म निमितौ तस्मा ब्रह्म योगक्षेमना इति प्रतिपा अब ब्रह्म की उपासना का एक और प्रकार बताया जाता है क्षेम है इस प्रकार वाली में प्राप्त पदार्थ की रक्षा करने का नाम क्षेम है वाली में ब्रह्म क्षेम रूप से स्थित है इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए योग क्षेम अप्राप्त वस्तु का प्राप्त करना योग कहलाता है वे योग और क्षेम यद्यपि बलवान प्राण और अपान के रहते हुए ही होते हैं तो भी उनका कारण प्राण एवं अपान ही नहीं है तो उनका कारण क्या है वे ब्रह्म के कारण ही होते हैं अतः है योग योगक्षेम रूप से ब्रह्म प्राण और अपान में स्थित है इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए एवं उत्तरे तेना तेनात्मना ब्रह्मास्यम कर्मणों ब्रह्म निवर्तवादस्तो कर्मात्मना ब्रह्म प्रतिष्ठित उपास्यम गतिदयो विमुक्तरीति मनुष्य मनुष्यु भवा मनुष्य साम्ञा आध्यात्मक समा ज्ञा विज्ञान्योपासनाथ इसी प्रकार आगे के अन्य पर्यायों में भी उन उनके रूप से ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए कर्म ब्रह्म की ही प्रेरणा से निष्पन्न होता है अतः हाथों में ब्रह्म कर्म रूप से स्थित है इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए चरणों में गति रूप से और पायों में विसर्जन रूप से प्रतिष्ठित समझकर उसकी उपासना करें इस प्रकार यह मानुषी मनुष्यों में रहने वाली समाज्ञा है अर्थात यह आध्यात्मिक समाज्ञा ज्ञान विज्ञान यानी उपासना है यह इसका तात्पर्य है अथानर दौ देशवा सामा उच्य तृप्ति वृष्टौ वृषेरन्नाद्वारण तृप्ति हेतुवाद्रह्मयात्मना वृष्टौ व्यवस्थिति उपाथेसु तेन तेनात्मना ब्रह्म उपा तथा बलरूपेण विद्यु यसो रूपेण यशोपेण पशु ज्योतिपेण नक्षत्रु हि पुत्रेण ऋण विमोक्षद्वारनंद सुखमेत उपस्थ निमित्त ब्रह्मात्मनोपस्थे प्रतिष्ठित मृत्युपाश्यम अब इसके पश्चात दैवी देव संबंधनी अर्थात देवताओं में होने वाली समाज्ञा कही जाती है तृप्ति इस भाव से वृष्टि में ब्रह्म की उपासना करें अन्नादि के द्वारा वृष्टि तृप्ति का कारण है अतः तृप्ति रूप से ब्रह्म ही वृष्टि में स्थित है इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए इसी प्रकार अन्य प्रज में भी उन उनके रूप से ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए अर्थात बल रूप से विद्युत में यस रूप से पशुओं में ज्योति रूप से नक्षत्रों में प्रजाति प्रजातिपुत्रादि प्रजा अमृत अर्थात पुत्र द्वारा पितृण से मुक्त होने के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति और आनंद सुख ये सब उपस्थ के निमित्त से ही होने वाले हैं अतः इनके रूप से ब्रह्म ही उपस्थ में स्थित है इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए सर्व चाकाशे प्रतिष्ठित मतों सर्वमाकाशे तद ब्रह्म प्रतिष्ठा गुणोपासनात् ुपास्थ्यम तच्चाश्रह्म तस्मा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठागुणोपाशनाति पूर्वेस्वी यदीन फलम तब्रह्म तदुपासद्वान्नती दुन तथा यथोपासते तदेव इति सब कुछ आकाश में ही स्थित है अतः आकाश में जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए तथा वह आकाश भी ब्रह्म ही है अतः वह सबकी प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय है इस प्रकार उसकी उपासना करें। प्रतिष्ठा गुणवान ब्रह्म की उपासना करने से उपासक प्रतिष्ठावान होता है ऐसा ही पूर्व सब पर्यायों में समझना चाहिए जो जो उसके अधीन फल है वह ब्रह्म ही है उसकी उपासना से पुरुष उसी फल से युक्त होता है ऐसा जानना चाहिए यही बात जिस जिस प्रकार उसकी उपासना करता है वह उपासक वही हो जाता है इस एक दूसरी श्रुति से प्रमाणित होती है तन्महा तन्मह महो महोमहत्व गुणवत्ता उपासिता महान भवती तन्मन इतुपासिता मननम् मनन मन मानवान्ब मनन समर्थो बन्नमसत नमन नभौ नमन गुणवत्ुपासी नम्य इति भोग्या विषया काम्य भोग्याशया वह महा है इस प्रकार उसकी उपासना करे मह अर्था महत्वगुणवाला है ऐसे भाव से उसकी उपासना करे उसके उपासक महान हो जाता है वह मन है इस प्रकार उसकी उपासना करे मनन का नाम मन है इससे वह मानवान मनन में समर्थ हो जाता है वह नम है इस प्रकार उसकी उपासना करे नमन का नाम नम है अर्थात उसे नमन गुणवान समझकर उपासना करे उससे उस उपासक के प्रति सम्पूर्ण काम जिनकी कामना की जाए वे भोग्य विषय नत नत्थत विनम्र हो जाते हैं तद्रेत्युपाशीत ब्रह्म परिवृत परिमर ब्रह्मवास्तुो तद्रह्मण पिमरुपाशीत ब्रह्मण पिमर परम्रीयते स्देवता विद्युत वृष्टिचंद्रमा आदिता अतो वाजु पिमर स्त्यन्तर प्रसिद्ध स एष एवाज वायुराकाशे न्यन्य इत्याकाशो ब्रह्मण परिमर तमाकाशम वायव्यात्म ब्रह्मण परिमरुपाशिता वह ब्रह्म इस प्रकार उसकी उपासना करे ब्रह्म यानी सबसे बढ़ा हुआ है इस प्रकार उपासना करे इससे वह ब्रह्मवान ब्रह्म के से गुणवाला हो जाता है वह ब्रह्म का परिमर है इस प्रकार उसकी उपासना करे ब्रह्म का परिमर जिसमें विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य और अग्नि ये पांच देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं अतः वायु ही परिमर है जैसा कि वायुर्वाव सर्वगह इस एक अन्य श्रुति से सिद्ध होता है वही यह वायु आकाश से अभिन्न है इसलिए आकाश ही ब्रह्म का परिमर है अतः वायु रूप आकाश की यह ब्रह्म का परिमर है इस भाव से उपासना करें एनमेंव विधस्पर्धि सपत्ना यशेष्वित सपत्ना इति द्वित सपत्नाते पिम्रीय प्राणन जहति कि प्रिया अतृभ्या अद्विस इस प्रकार जानने वाले इस उपासक के द्वेष करने वाले प्रतिपक्षी क्योंकि प्रतिपक्षी द्वेष न करने वाले भी होते हैं इसलिए यहां द्वेष करने वाले यह विशेषण दिया गया है मर जाते हैं अर्थात प्राण त्याग देते हैं तथा इसके जो अप्रिय भ्रातृव्य होते हैं वे द्वेष करने वाले न होने पर भी मर जाते हैं प्राणों व अन्नम शरीरम अन्नादम इत्यारभ्य शांत कार्य सेण्नान्नादत्व उक्त प्राण ही अन्न है और शरीर अन्नाद है यहाँ से लेकर आकाश आकाशपर्यंत कार्यवर्ग का ही अन्न और अन्नादत्व प्रतिपादन किया गया है उक्त नाम किम तेना पूर्वपक्ष कहा गया है सो इससे क्या हुआ नएते तत्दम भवति कार्य विषय भोज्य भोक्तृत्व संसारो न थत्मनीति आत्मनी तो भ्रांत्योपचर्यते सिद्धांति इससे यह सिद्ध होता है कि भोज्य और भोगता के कारण होने वाला संसार कार्य वर्ग से ही संबंधित है वह आत्मा में नहीं है आत्मा में तो भ्रांतिवश उसका उपचार किया जाता है नन्वात्मा भी परमात्म कार्य ततो युक्तस्तस्य संसार इति पूर्व पक्ष परंतु आत्मा भी तो परमात्मा का कार्य है इसलिए उसे संसार की प्राप्ति होना उचित ही है ना असंसारिन नसंसारीण प्रवेश श्रुते कारणस्य यसंसारिन एव परमात्मनः कार्ये प्रवेशः श्रुयते स्वुप्रवेशते कार्यानु प्रविष्टो जीव आत्मा पर असंसारी सृष्टानुप्राविशादीति सामनकर्तृकोपत्ते सर्ग प्रवेश क्रियायोच्चेत करता तथा प्रत्ययुक्त सिद्धांति नहीं क्योंकि प्रवेश श्रुति असंसारी का ही प्रवेश प्रतिपादन करती है उसे रचकर वह पीछे से उसी में प्रविष्ट हो गया इस श्रुति द्वारा आकाशादि के कारण रूप असंसारी परमात्मा का ही कार्यों में अनुप्रवेश सुना गया है अतः कार्य में अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी परमात्मा ही है रचकर पीछे से प्रविष्ट हो गया इस वाक्य से एक ही कर्ता होना सिद्ध होता है यदि सृष्टि और प्रवेश क्रिया का एक ही कर्ता होगा तभी क्वा प्रत्यय होना युक्त होगा तो प्रवेशावांतरापत्तिरती चेत पूछ प्रवेश कर लेने पर उसे दूसरे भाव की प्राप्ति हो जाती है ऐसा माने तो न प्रवेशन प्रत्याख्यातवादन जीवें आत्मनाशेष्रुते धर्मांतरणु प्रवेशेत न तत्वसीन भावक्त भावापन्न तदपो तदपोहा था संपदीति चेत न तत्सत्यम स आत्मा इति तत्वसी समाधानिधकरण्ञात सिद्धान्ति नहीं क्योंकि प्रवेश का प्रयोजन दूसरा ही है ऐसा कहकर हम इसका पहले ही निराकरण कर चुके हैं यदि कहो कि अने जीवन आत्मना इत्यादि विशेष श्रुति होने के कारण उसका धर्मांतरण रूप से ही प्रवेश होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वह तू है इस श्रुति द्वारा पुनः उसकी तद्रूपता का वर्णन किया गया है और यदि कहो कि भावांतर को प्राप्त हुए ब्रह्म के उस भाव का निषेध करने के लिए ही वह केवल दृष्ट मात्र कही गई है तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि वह सत्य है वह आत्मा है वह तू है इत्यादि श्रुति से उसका परमात्मा के साथ समानाधिकरण्य सिद्ध होता है दृष्ट जीवस्य से इति चेत न उपलब्धो उपलब्धरनुपलब्धवात्थ पूरपक्ष जीवात्मा का संसारित्व तो स्पष्ट देखा है सिद्धांत नहीं क्योंकि जो जीव सबका दृष्टा है वह देखा नहीं जा सकता संसार धर्म विशिष्ट इति चेत पूछ धर्मों से युक्त आत्मा तो उपलब्ध होता ही है नर्माण धर्मो व्यतिरेका कर्म्वादुपत्ते उष्ण प्रकाशयोदाह्य प्रकाशीयवासादी दर्शना दुखीवादुमीयत चेत ना दुख से चोपलभ्य मानवान्नोपलबर्म कापिल काड़ादादि तर्क शास्त्र विरोध इति चेत सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि धर्म अपने धर्मी से अभिन्न होते हैं अतः तो वे उसके कर्म नहीं हो सकते जिस प्रकार की सूर्य के धर्म उष्ण और प्रकाश का दाह्यत्व और प्रकाशत्व संभव नहीं है यदि कहो कि भय आदि देखने से आत्मा के दुखित्व आदि का अनुमान होता ही है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि भय आदि दुख उपलब्ध होने वाले होने के कारण उपलब्ध करने वाले आत्मा के धर्म नहीं हो सकते कापिल काड़ाद तर्कशास्त्र विरोध इति पूर्वक परंतु ऐसा मानने से तो कपिल और कड़ाद आदि के तर्कशास्त्र से विरोध होता है न तेसाम मूलाभावे वेद विरोधे च श्रुत्योपत्तिभ्या सिद्धमात्मनो असंसारिवेकवाच्च कथ में उच्यते सचा पुरुषे यदि स एककमादि पूर्वत्सर्व सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उनका कोई आधार न होने से और वेद से विरोध होने से भ्रांतिमय होना उचित ही है श्रुति और युक्ति से आत्मा का असंसारित्व सिद्ध होता है तथा एक होने के कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है उसका एकत्व तो कैसे है सो सब का सब पूर्वत् वह जो कि इस पुरुष में है और जो यह आदित्य में है एक है इस वाक्य द्वारा बतलाया गया आदित्यादि और देहोपाधि चेतन की एकता जानने वाले उपासक को मिलने वाला फल सजा एवं विद्मा लोकात्तम अन्नमयमात्मान मुपसंक्रम्य एक प्राणमयमात्मान मुपसंक्रम्य एक मनोमयमात्मान मुपसंक्रम्य एक विज्ञानमय महात्मान मुपसंक्रम्य एक तम आनंदमय आत्मापसंक्रम्य इमान लोकान् काम काम्यार एक गायस्ते वह जो इस प्रकार जानने वाला है इस लोक दृष्टि और अदृष्ट विषय समूह से निवृत्त होकर इस अंड में आत्मा के प्रति संक्रमण कर इस प्राण में आत्मा के प्रति संक्रमण कर इस मनो में आत्मा के प्रति संक्रमण कर इस विज्ञान में आत्मा के प्रति संक्रमण कर तथा इस आनंद में आत्मा के प्रति संक्रमण कर इन लोकों में कामानी अर्थात इच्छानुसार भोग भोगता हुआ और काम रूपी होकर अर्थात इच्छानुसार रूप धारण कर विचरता हुआ यह साम करता रहता है हा ओहाऊ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अन्नमयादि क्रमेण आनंदमय आत्मा उपसंक्रमय तस्म गायस्ती अन्नमय आदि के क्रम से आनंदमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर वह यह साम करता रहता है सत्य ज्ञान मिलच व्याख्या विस्तरेण तद्वभूत जानकंदवल सोश्नुते सर्वान् सह ब्रह्मणा विपस्िता फलवचन से कि विषया वा सर्वे का ब्रह्मणा सह सनुत इति इदम विदानी आरभ सत्यम ज्ञान ब्रह्म इस ऋचा के अर्थ की इसकी विवरण ब्रह्मानंदवल्ली के द्वारा विस्तार पूर्वक व्याख्या कर दी गई थी किंतु उसके फल का निरूपण करने वाले वह वा सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप से एक साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है इस वचन के अर्थ का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया था ये भोग क्या है उनका किन विषयों से संबंध है और किस प्रकार वह उन्हें ब्रह्म रूप से एक साथ ही प्राप्त कर लेता है यह सब बतलाना है अतः इस अब इसी का विचार आरंभ किया जाता है तत्र पिता पुत्राख्यायिकायां पूर्वविद्याशेषूतायाँ तपो ब्रह्मा विद्या साधन मुक् मुक्त प्राणादे आकाशात से च कार्य नाणा विनियोग ब्रह्म विषयोपाशना चे च सर्वे कानेकस साधन साध्या आकाशादीभेद विषया एक दर्शिता काम सर्वस्यात्मभूतत्वात् तत्र सर्वत्म त्र ब्रह्मरूपेण युगप्द्रह्मेण सर्वान्मान विसमश्ता तहां पूर्वोक्त विद्या की शेषभूत पिता पुत्र संबंधनी आख्यायिका में तप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है तथा आकाश पर्यंत प्राणादि कार्यवर्ग का अन्न है और अन्नाद रूप से विनियोग एवं ब्रह्म संबंधनी उपासनाओं का प्रतिपादन किया गया है इसी प्रकार आकाशादि कार्य भेद से संबंधित एवं प्रत्येक के लिए नियत अनेक साधनों से सिद्ध होने वाले जो संपूर्ण भोग हैं वे भी दिखला दिए गए हैं परंतु यदि आत्मा का एकत्व स्वीकार किया जाए तब तो काम और कामित्व का होना ही असंभव होगा क्योंकि संपूर्ण भेद जात आत्मस्वरूप ही है ऐसी अवस्था में इस प्रकार जानने वाला उपासक ब्रह्म रूप से किस प्रकार एक ही साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है तो बतलाया जाता है उसका सर्वात्म भाव संभव होने के कारण ऐसा हो सकता है तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म की अभेदोपासना करते करते उससे तादात्म अनुभव करने लगता है वह सबका अंतरात्मा ही हो जाता है इसलिए सबके अंतरात्मा स्वरूप से वह संपूर्ण भोगों को भोगता है कथम सर्वात्मा सर्वात्म, सर्वात्म तो पत्तीरी पुरुषादत्मक अपो्योत्कर्षाकर्षा वर्णमयाध्यात्म अविद्या कल्पितां मयान्तां कलता संक्रम्यानंदम्ता ब्रह्म दृश्यादिधर्मक स्वाभाविक आनंदम अजमृत अभयम अद्वैत फलभूत आपन्न इमा लोका भूरादीन अणुंचर व्यवहित संबंधः कथम अणुंचर काी काम तो नमश्येती कामी तथा काम तो रूप्यस्येती कामी अणुसर सर्वात्मे महालोकान आत्में गायन नास्ते उसका सर्व सर्वात्म सर्वात्मत्व किस प्रकार संभव है सो बतलाते हैं पुरुष और आदित्य में स्थित आत्मा के एकत्व ज्ञान से उनके उत्कर्ष और अपकर्ष का निराकरण कर आत्मा के अज्ञान से कल्पना किए हुए अन्नमय से लेकर आनंदमय पर्यंत संपूर्ण कोशों के प्रति संक्रमण कर जो सबका फल स्वरूप है उस अदेश्यादि धर्म वाले स्वाभाविक आनंद स्वरूप अजन्मा अमृत अभय अद्वैत एवं सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म को प्राप्त हो इन भू आदि लोकों में संचार करता हुआ इस प्रकार इन देवधान युक्त पदार्थों पदों से इस वाक्य का संबंध है किस प्रकार संचार करता हुआ कामान्य जिसको इच्छा से ही अन्न प्राप्त हो जाए उसे कामान्य कहते हैं तथा जिसे इच्छा से ही इष्ट रूपों की प्राप्ति हो जाए ऐसा काम रूपी होकर संचार करता हुआ अर्थात सर्वात्म भाव से इन लोगों को अपने आत्मा रूप से अनुभव करता हुआ क्या करता है इस साम का गान करता रहता है साम समवाद्रह्म सर्वान्न्य रूपम गायन शब्दत्मिक प्रख्यापय लोकानुग्रहाम तद्विज्ञान फल जातीव कृता गायान नास्ते ठति का अहो तस्मिन् नर्थे त्यंत जिसमें ख्यापनाथ समरूप होने के कारण ब्रह्म ही साम है उस सबसे अभिन्न रूप साम का गान उच्चारण करता हुआ अर्थात लोग पर अनुग्रह करने के लिए आत्मा की एकता को प्रकट करता हुआ और उसकी उपासना के फल अत्यंत कृतार्थत्व का गान करता हुआ स्थित रहता है किस प्रकार गान करता है हाउ हाउ हाउ ये तीन शब्द अहो इस अर्थ में अत्यंत विस्मय प्रकट करने के लिए है ब्रह्मवेत्ता द्वारा गाय जाने वाला सां कनरसौ विस्मच्य किंतु वह विस्मय क्या है सो बतलाया जाता है अहम अहम अन्नमह अहमन्नादो अहमन्नादो अहम अहमन्नाद अहम श्लोक कृद श्लोक श्लोकृत अहमस्मी प्रथमाजारिता पूर्व देवभ्यो मृत से ना भाई यो मती सदमा वा अहम अहम दंतमा अहम विश्व भुवनम या वेद वेदा निषद मै अन्न अर्था भोग्य हूँ मै अन्न हो मै अन्न हो मैं ही अन्नाद अर्थात भोगता हूँ मैं ही अन्नाद हूँ मैं ही अन्नाद हूँ मैं ही श्लोककृत अर्थात अन्न और अन्नाद के संघात का करता हूँ मैं ही श्लोककृत हूँ मैं ही श्लोककृत हूँ मैं ही इस सत्या सत्यरूप जगत के पहले उत्पन्न हुआ अर्थात हिरण्य गर्भ हूँ मैं ही देवताओं से पूर्ववर्ती विराट एवं अमृतत्व का केंद्र स्वरूप हूँ जो अन्य स्वरूप मुझे अन्नार्थियों को देता है वह इस प्रकार मेरी रक्षा करता है किंतु जो मुझ अन्य स्वरूप को दान न करता हुआ स्वयं भोगता है उस अन्य भक्षण करने वाले को मैं अन्य रूप से भक्षण करता हूँ मैं इस संपूर्ण भुवन का पराभव करता हूँ हमारी ज्योति सूर्य के समान नित्य प्रकाश स्वरूप है ऐसी यह उपनिषद ब्रह्म विद्या है जो इसे इस प्रकार जानता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है अद्वैत आत्मा निरंजनोपि आत्मारंजनो सन्नहमेवान्न मन्नाद किंचाह श्लोकृत श्लोको नाद संघातस्य कर्ता हेत अन्यस्य हेतना अन्स्व सतो नादाथसनेमक परार्थेना हेतुना संघात तिरुक्ते तिरुक्ति विस्मयत्वख्यापनार्था निर्मल अद्वैत आत्मा होने पर भी मैं ही अन्न और अन्नाद हूँ तथा मैं ही श्लोककृत हूँ श्लोक अन्न और अन्नाद के संघात को कहते हैं उसका चेतनावान करता हूँ अथवा परार्थ यानी अन्नाद के लिए होने वाले अन्न का जो परार्थ रूप हेतु का कारण है अनेकात्मक है मैं संघात करने वाला हूँ मूल में जो तीन बार कहा गया है वह अविस्मय प्रकट करने के लिए है अहमस्मी भवामी प्रथमजा प्रथमज प्रथमोत्पन्नऋत सत्य पूर्वम जगत देंश पूर्व नाभी मध्यम नाभिध्यम मसंस्था अमृतत्वम अमृत प्राणिनार्थ मैं इस रीत सत्य यानि मृत मुर्त रूप जगत का प्रथमजा प्रथम उत्पन्न होने वाला अर्थात हिरण्यगर्भ हूँ मैं देवताओं से पहले होने वाला और अमृत का नाभी यानी का मध्य अर्थात केंद्र स्थान हूँ अर्थात प्राणियों का अमृतत्व तो मेरे में स्थित है यह कश्चन माम माममार्थिभ्यो ददाती प्रयक्षत्यन्नात्मना ब्रवीति स इदिथम अवनिष्ट यथाभूत आवावती यथाभूतमअवतीर्थ्युनो मथिभ्य कालेते नमत भक्ष्यम पुरुषम अहम अन्नमें संपी भ जो कोई अन्न रूप मुझे अनार्थियों को दान करता है अर्थात अनात्म भाव से मेरा वर्णन करता है वह इस प्रकार अभिनष्ट और यथार्थ अन्न स्वरूप मेरी रक्षा करता है किंतु जो समय उपस्थित होने पर अनार्थियों को मेरा दान न कर स्वयं ही अन्न भक्षण करता है उस अन्न भक्षण करने वाले पुरुष को मैं अन्न ही खा जाता हूँ अत्रा हव हैवंतर ही सर्वात्मत्व मोक्षादस्तु संसार एव युक्त्यह अन्नभूत आद्य स्वयंया इस पर कोई वादी कहता है यदि ऐसी बात है तब तो मैं सर्वात्मत्व प्राप्तिरूप मोक्ष से डरता हूँ इससे तो मुझे संसार ही की प्राप्ति हो यही अच्छा है क्योंकि मुक्त होने पर मैं भी अन्नभूत होकर अन्न का भक्ष्य होऊँगा एवं महासी संहार विषय से अति संवहार नैव अन्नादीलक्षण वस्तु ब्रह्म अस्ति तितीय विभेद ये न भेतव्य मोक्षा सिद्धांति ऐसे मत डरो क्योंकि सब प्रकार के भोगों को भोगना यह तो व्यवहारिक ही है विद्वान तो ब्रह्म विद्या के द्वारा इस अविद्याकृत अन्न अन्नाद रूप व्यवहारिक विषय का उल्लंघन कर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है उसके लिए कोई दूसरी वस्तु ही नहीं रहती जिससे कि उसे भय हो इसलिए तुझे मोक्ष से नहीं डरना चाहिए एवं तरह ही किमिदम आह अहमअनम अहमअनाद इति्यते यम लक्षणः कार्यभूतः न योयनालक्षण सव्यवहारूत सवहार्थवस्त सवूंप ब्रह्म ब्रह्मतिरेके सीति ब्रह्म विद्या से उच्यते अहम अहम अहम अहमअन्नादो अहमअन्नादो अहम इत्यादि अतो भयादि दोष गंधोप्य विद्यानिमित्तों अविद्योदा ब्रह्मभूत से ब्रह्मभूतस्य थी यदि ऐसी बात है तो मैं अन्न हूँ मैं अन्नाद हूँ ऐसा क्यों कहा है ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है यह जो अन्न और अन्नाद रूप कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार मात्र ही है परमार्थ वस्तु नहीं है वह ऐसा होने पर भी ब्रह्म का कार्य होने के कारण ब्रह्म से पृथक असत ही है इस आशय को लेकर ही ब्रह्म विद्या के कार्यभूत ब्रह्म भाव की स्तुति के लिए मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ मैं, मैं अन्नाद हूँ मैं अन्नाद हूँ मैं अन्नाद हूँ इत्यादि कहा जाता है इस प्रकार अविद्या का नाश हो जाने के कारण ब्रह्मभूत विद्वान को अविद्या के कारण होने वाले भय आदि दोष का गंध भी नहीं होता अहम विश्व समस्त भुवनम भूत संभनीय ब्रमादिभवतीन्ूतानीति भुवनमी भुवाम परेशण स्वूपेण सुवर्ण ज्योतिराों नकार उपमारथे आदि इव सकदिभात अस्मदीय ज्योतिज्योति प्रकाश इत मैं अपने श्रेष्ठ ईश्वर रूप से विश्व यानी संपूर्ण भुवन का पराभव अर्थात उपसंहार करता हूँ जो ब्रह्मादि भूतों अर्थात प्राणियों के द्वारा संभजनीय अर्थात भोगे जाने योग्य है अथवा जिसमें भूत अर्थात प्राणी होते हैं उसका नाम भुवन है सुवर्ण ज्योति ही सुव आदित्य का नाम है और न उपमा के लिए है अर्थात हमारी ज्योति हमारा प्रकाश आदित्य के समान प्रकाशमान है ये वल्लिदय विपनिषद तो परमात्म तामे तामेताम यथोक्ताम उपनिषद शांतो दात उपरत क्षु सम भूत भृगुवत्तपो महदास्था ये वेद तस्द फल यथोक्त यथोक्त मोक्ष इस प्रकार इन दो वलियों में कही हुई उपनिषद परमात्मा का ज्ञान है इस उपर्युक्त उपनिषद को जो भृगु के समान शांत दांत उपरत तुतुक्ष और समाहित होकर महान तपस्या करके इस प्रकार जानता है उसे यह उपर्युक्त मोक्षरूप फल प्राप्त होता है इति भृगुवल्याम दसमो अणुवाक्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत्पूज्यपाद शिष्य श्रीमद्शंकर भगवत कृतौ तैतृपनिषद भाष्ये भृगुवी समाप्ता समाप्ते यम सामते कृष्णयजुर्वेदिया तैत्रियोपनिषद ओंडो मित्रु षो भगवान षण इंद्रो बृहस्पति षणो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा प्रत्यक्ष ब्रह्मासीमेंव प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिशं ऋतुवादिश् सत्यम वादस तन्म्मावीत तदवक्तावीत आवीन्मा आवीन् ओम ओ शातिश शाति शाति हरि ओ तस्तः